आज 30 मई 2013 गुरुवार का दिन और आप सबका आश्रम में स्वागत है जैसे हम हमारे आश्रम की परंपरा के अनुसार अद्वैत शिव दर्शन का अध्ययन करते चले आ रहे हैं और अब आते आते आप सबको पर्याप्त समय हो गया इसलिए हम इस दर्शन के बारे में कुछ न कुछ हमारे समझ विकसित होने लगी है तो उसी समझ को आगे बढ़ाते हुए हम अब तक दो शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं शिवसूत्र जिनका अध्ययन हम पर्याप्त समय तक यहाँ आश्रम में किया गया और तदंतर स्पंदा जिसको अभी अभी हमने पिछले हफ्ते तक विस्तार से पढ़ा और इन दो विशिष्ट शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमारी अपनी समझ इस शास्त्र के विषय में पर्याप्त आगे बढ़ चुकी है सैं मान के चलता हूँ अब इसके आगे जो हमारा जो तीसरा ग्रंथ है जिस पर हम लोगों को चर्चा शुरू करनी है वह है परमार्थ सार तो कुछ बातें जनरल इसके बारे में अपन समझ लें कि परमार्थ शास्त्र सार जो है मात्र काश्मीर शिव दर्शन का ग्रंथ नहीं है जैसे कि शिवसूत्र और स्पंदकारी का तो मात्र काश्मीर शिव दर्शन के ग्रंथ हैं लेकिन ये एक आदि ग्रंथ है जो कई आचार्यों ने इसके ऊपर टीका लिखी हैं जैसे गीता पर काफी सारी टिप्पणियां आपको अलग अलग आचार्यों की उपनिषदों पर टिप्पणियां मिल जाती हैं उसी तरह प्रसार पर जो टिप्पणियां हैं वो हम जिस आधार को लेकर चल रहे हैं वो है अभिनव गुप्त पादाचार्य की जो टिप्पणी की हुई है उसको आधार लेकर चल रहे हैं तो पहली बात समझे कि हम ये जो ग्रंथ है मूलतः इसका नाम था आधारकारि का और तदनंतर इसको परमार्थ सार भी कहा जाने लगा आधारकारी का जैसे शब्द आधार का मतलब बेस जिसके ऊपर सब कुछ आधारित है यानी जो ब्रह्मांड जिस पर या श्रेष्ठ जिस पर आधारित है हम उसको कह सकते हैं कि उसके बारे में कारिका कारिका का मतलब होता है जैसे गीता का मतलब होता है कि गाकर कोई बात कही गई जैसे अवधत गीता गणेश गीता शिव गीता कृष्ण गीता इसी तरह ये जो कारिका होती जैसे स्पंद कारिका उसी तरह ये आधार कारिका है कारिकाओं के अंदर सूत्र रूपों में यानी कारिकाओं में एक शास्त्र का प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें शास्त्र के सिद्धांतों और उससे संबंधित बातों को सूत्र रूप में समझाया जाता है उस पर विद्वान लोग अपनी टिप्पणियां करते हैं और उन टिप्पणियों के आधार पर वो अपना दृष्टिकोण रखते हैं परमार्थ का मतलब है परम अर्थ यानी एसेंस इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अर्थ का मतलब होता है संसार में हम जिस चीज के लिए भागते हैं वो है अर्थ या धन जिसके लिए हम भागते हैं और हमारे तरह तरह के अर्थ होते हैं जैसे हमारा अपना जो मतलब होता है उसको हम बोलते हैं स्वार्थ ये भी दो शब्दों से बना स्व और अर्थ है ना जो हमारा मतलब है वो स्वार्थ है जो मेरे लिए मतलब की चीज है वो मेरा स्वार्थ है और अर्थ मतलब धन या उन चीजों की जो संसारिक लालसाओं के लिए हम लोग अपने लिए पीछे इकट्ठे कर और परमार्थ का मतलब है कि वो परमार्थ अब हम कहें ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी मिल गया वो चाहिए वो भी मिल गया ये चाहिए वो भी मिल गया अब आप उस चीज को इकट्ठे करते चले जाओ लेकिन क्या इसका कहीं अंत है क्या अगर आदमी की जमीन इकट्ठी करना हो मकान इकट्ठे करना हो धन इकट्ठे करना हो डिग्रियां इकट्ठी करना हो है ना तो उनका कोई अंत नहीं आप उनको करते चले जाओ और सबको करने करते चले जाने के बाद भी ऐसा लगेगा अभी ये बाकी है इसलिए वो अर्थ तो है लेकिन उस अर्थ में एक अंधी दौड़ है रेट्रेस जहां पर कि कहीं कोई उसका अंत नहीं लेकिन परम अर्थ अगर हम ये प्रश्न करें कि इस दौड़ का कहीं कोई अंत है क्या कोई ऐसा हो सकता है कि वो मिल जाए उसके बाद में मेरी दौड़ समाप्त हो जाए जो अर्थ तो कितना भी मिलता चला जाएगा हमारी दौड़ कभी खत्म नहीं होती इस अर्थ के बाद एक नया अर्थ उस नए अर्थ के बाद एक नया अर्थ इस तरह हमारी दौड़ हमेशा एक संसार की दिशा में चलते चली जाती है लेकिन परम अर्थ का मतलब है जहां दौड़ समाप्त हो जाए जो मिल जाए फिर हमको और कुछ भी नहीं चाहिए हमारा मन शांत हो जाए दौड़ रुक जाए वैसे लगे इससे बड़ी चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती तो फिर इस किस चीज के पीछे भागूंगा मैं वह है परमार्थ तो संसार में परमार्थ का मतलब होता है एक वो अंतिम प्राप्तव्य वस्तु जिसको प्राप्त करने के बाद हमारी दौड़ शांत हो जाती है हमारे मन की वासना शांत हो जाती है हमारे मन की जो डिजायर्स इच्छाएं हैं है, वो तप्त तो हो जाती है और वही है परमार्थ तो परमार्थ का सहार दिया है उसमें आप अब अब समझे तो समझ ले सकते हैं जैसे हम हमारा फिर से उसी डायग्राम पे आ जाते हैं जिसमें एक सृष्टि चक्र है और एक केंद्र है केंद्र हमारा शिव है वो चक्र हमारी सृष्टि है जो शक्ति के द्वारा निर्मित है शिव ने अपनी स्वतंत्र शक्ति से इस चक्र का या सृष्टि चक्र का निर्माण किया इस निर्माण करने में उसने और कोई मटेरियल नहीं यूज किया बल्कि उसने अपने आप को इस सृष्टि चक्र के रूप में डाल दिया उसकी अपनी ही शक्ति जो स्वातंत्र शक्ति है हम जिसको बोलते हैं जिस शक्ति का कोई विरोध नहीं कर सकता संसार के समस्त शक्तियाँ उसी से ली गई शक्तियाँ हैं इसलिए वो सबसे उत्तम शक्ति है और इस शक्ति का स्वामी होने की वजह से वो परमानंदित है क्योंकि उसकी शक्ति का विरोध कोई कर नहीं सकता इसलिए शिव आनंद स्वरूप वो सत्य स्वरूप है वो आनंद स्वरूप क्योंकि उससे उससे ज़्यादा बड़ा कोई सत्य नहीं है तो उस परम उत्तम शक्ति जिसको हम स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं स्वातंत्र शक्ति के द्वारा शिव ने अपना सृष्टि चक्र का निर्माण किया और इस सृष्टि चक्र में जैसे कि हम जानते हैं बत्तीस तत्व हैं। पहला तत्व है शिव दूसरा शक्ति इन्हें नाम के लिए दोनों अलग हैं लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहले जैसे मैं कहूंगा सूर्य और सूर्य के किरण वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते सूर्य को सूर्य नहीं बोलोगे अगर वो काला रंग का हो उसमें से किरणें ना निकले तो सूर्य ही नहीं है और वो किरणें निकलेगी कहां से अगर सूर्य न होता इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे के अस्तित्व को वो पूर्णता प्रदान करते ऐसे शिव शक्ति के अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करती हैं और शक्ति शिव के अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करती अगर शक्ति ना हो तो फिर शिव शव रह जाएगा उसमें कोई शिवत्व नहीं होगा क्योंकि उसके समस्त शिवत्व उस शक्ति की वजह से जो उसमें है एक स्वातंत्र है जो इच्छा करता वो कर सकता है अगर वो करने की क्षमता ना हो उसमें तो फिर वो शिव कैसे और कैसा उसका गौरव उसका कोई गौरव नहीं होगा उसका गौरव इसी बात से है कि उसमें शक्ति और वो शक्ति उसको एक आधार चाहिए शक्ति कहां टिकेगी इसलिए उसको शिव चाहिए इसलिए शिव शक्ति के स्वरूप को आधार देता है और शिव वो शिवत्व प्रदान शक्ति करती है इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये पहले दो तत्व है ये जब सृष्टि बनाने को उद्दत होते हैं तो जैसे हमने पिछली बार भी एक आधार पढ़ा था थोड़ा सा कि जब ये शक्ति सृष्टि बनाने के लिए उद्दत होते हैं तब वो जैसे ही प्रथम स्पंदन होता है तो वो अपने स्तर से थोड़ा सा नीचे आते हैं और वो सदाशिव स्तर पर आते हैं जब वो बोलता है कि अहम इदम मतलब मैं दिमाग में आ रहा है कुछ बनाऊं लेकिन मैं ही तो रहूंगा जो सब कुछ बनेगा वो मैं ही तो रहूंगा और कोई तो होगा ही नहीं मैं ही होगा अहम है ना सब कुछ मैं ही रहूंगा उसके बाद में वो और थोड़ा सा नीचे स्तर पर उतरते हैं जब वो चार्ट आउट कर लेता है मेरे को क्या बनाना है वो ईश्वर स्तर है चौथा स्तर ईश्वर का है पहला शिव दूसरा शक्ति तीसरा सदाशिव और चौथा ईश्वर का स्तर है जिसका जिसका है ना जो अपने आप में उस स्तर पर क्या सोचता है उसका प्रमाता क्या सोचता है ईश्वर स्तर का प्रमाता ये सोचता है कि इदम ये सब कुछ मैंने प्लान कर लिया है, ये सब कुछ मैं ही मतलब उसने भिन्नता देख ली लेकिन उस भिन्नता के बीच में अभिन्नता उसको पूर्णतः ज्ञात है अब उसके बाद में जब वो सृष्टि बनने लगती है तदंतर भी माया के प्रवेश के बिगैर वो कणकण जानता है कि शिव हूं और शिव जानता है कि कण कण में ही इस तरह अभेद की दृष्टि बनी रहती है और इसको बोलते शुद्ध विद्या का स्तर ये पांच स्तर है शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या इन पांचों स्तरों को बोलते हैं शुद्ध अद्वा। अधवा का मतलब होता है मार्ग ये शुद्ध मार्ग है क्योंकि इस जगह पर जो प्रमाता है यानी इस स्तर को जानने वाला है या अपने आपको जो योगी इस स्तर तक उठा लेता है ना, वो ये जानता है कि मैं कौन हूं मेरा सच्चा स्वरूप क्या है और समस्त सृष्टि का सच्चा स्वरूप क्या है और मेरी अहंता इस पूरे विश्व में फैल जाती है यानी सब कुछ मैं हूं वो जानता है तो वो स्तर जब योगी का ऊपर उठता है और शिव का नीचे गिरता है शिव जब सृष्टि बनाता है तो वो अपने स्तर को धीरे धीरे नीचे उतारता है और योगी जब शिवोत्व तक तो जाने का प्रयास करता है तो वह अपने स्त, अपने स्तर को ऊपर उठाता है तो सारे आध्यात्म का सार है अपनी चेतना को इलिवेट करना या उसको ऊपर उठाना उसके स्तर को ऊपर उठाना जीव स्तर से बाहर लाना और उसको ऊपर उठाना तो जब ये ऊपर उठता है तो जब, है, तो जब वो शुद्ध विद्या के स्तर पर आता है तो समस्त सृष्टि को वो अपनी तरह देखने लगता है उस स्तर को बोलते हैं उस योगी को बोलते हैं मंत्र उस परमाता को बोलते हैं मंत्र प्रमाता उससे ऊपर जब उसका स्तर बनता है और ईश्वर के स्तर तक आता है तो उसको बोलते हैं मंत्रेश्वर उससे ऊपर जब सदाशिव स्तर पर आता है तो उसको बोलते है मंत्र महेश्वर और उसके बाद में जब ऊपर का स्तर है वो महेश्वर है, या शिव का स्तर है तो इस तरह धीमे धीमे वो अपने स्तर को योगी ऊपर उठाता है और उस स्थिति में उसके अभेद की दृष्टि का विकास होता चला जाता है और वो शिव में समाविष्ट हो जाता है यह हमारा परमार्थ हमारा परमार्थ है शिव में समाविष्ट हो जाना और उस स्थिर तक पहुंच जाना जहां पर कि हम उस केंद्र में समाविष्ट हो जाएं जैसे एक जल का अंतिम गंतव्य वो समुद्र है जहां से वो आया है चाहे वो आपके यहां गिलास में रखा हो चाहे वो शराब की बोतल में रखा हो चाहे वो इंजेक्शन के शीशे में रखा हो चाहे वो नाली में पड़ा पानी हो चाहे खेत में गिरा पानी चाहे कुएं का पानी हो तो भिन्न भिन्न जलायुओं में एकत्रित छोटा बड़ा मात्रा में भी जल हो सकता है अच्छा बुरा भी हो सकता है गंदा भी हो सकता है शुद्ध भी हो सकता है लेकिन हर किस्म का जो जल है उसमें जो जल के बारे में बात करो तो जल अपने आप में शुद्ध है आपको यह लग सकता है कि पानी गंदा है नर्मदा का जल बड़ा शुद्ध है गंगा जल और शुद्ध है नाले का जल बहुत गंदा है शराब का जल तो त्याज है लेकिन इसमें उस जल की क्या गलती उसमें आप जल तत्व की बात करो तो जल तत्व अपने आप में सदा शुद्ध है उसमें जो अशुद्धियां आपको दिखाई दे रही वो आरोपित है उसमें कभी आपने अल्कोहल मिला दिया कभी उसमें कोई दवाई मिला दी कभी कोई उसमें गंदगी कभी कोई में कीचड़ा इस तरह हमने उसको ऊपर से अशुद्ध कर दिया लेकिन उसमें पूर्ण वापस शुद्ध होने की क्षमता हमेशा से है वो जल पुनः शुद्ध हो सकता और वो शुद्धता उसने तब भी नहीं खोई जब उसमें सब कुछ आप मिला और उसका अंतिम गंतव्य वही है जहां से वो आया है सूर्य की रोशनी से गर्म होके भाप बनी भाप से वो बादल बने बालल यहां पर और बरसने के बाद वो भिन्न भिन्न जलाशयों में एकत्रित हो गया कोई आपके उधर में एकत्रित हो गया तो कोई आपके मटके में एकत्रित हो गया तो कोई आपके शराब की बोतल में हो गया। कोई दवाई में इकट्ठा हो गया तो कोई नाले में चला गया कोई गंगा बन गया तो कोई नर्मदा जल बन गया इस तरह भिन्न भिन्न जलों में एक जल तत्व है वो एक और उसका अंतिम मध्य पुनः वही आरना वही वही समुद्र है जहां सर निकला है तो इसी तरह से यही हमारी परम गति है कि वापस शिव में समाविष्ट हो जाना और जब तक हम शिव में समाविष्ट न होते हैं तब तक हम जन्म मरण के चक्र में घूमते फिरते रहते और इसके लिए जैसे हमने एक चक्कर बात अभी करी थी कि हमारा शरीर जो है वह एक पिंजरा है जो हमको भोग भोगाता है जो हमारे गलत कामों का भी भोग उसी से भोगते हैं और अच्छे कामों की वजह से जो हमको सुख भोगना वो भी हम इसी शरीर से भोगते हैं इसी ये शरीर हमारा भोगायतन कहलाता है कि हमको शुभ भोगना है सुख भी भोगना है तो इसी से भोगेंगे दुख भोगना तो भी इसी से भोगेंगे तो ये हमारा एक आठ अवयवों वाला पिंजरा है जिसको हम पूर्याष्टक बोलते हैं तो एक स्थूल पूराष्टक है जो हमारा शरीर है एक सूक्ष्म पूराष्टक है जो मन बुद्धि अहंकार और पांच तन्मात्राओं से बनता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनसे बनता है तो वो हमारा एक सूक्ष्म पुरियाक है जो वासना पिंड कहलाता है जो हमारे शरीर से निकलने वाली आत्मा को अन्य भिन्न भिन्न भिन योनियों में ले जाता है जैसी हमारी भावना होगी जैसी हमारी मरने के पूर्व वासना होगी जो जो हमारी अधूरी कामनाएं होंगी उनके ही अनुकूल हमको वो वासना पिंड नया शरीर देता है वासना पिंड नया शरीर देगा ही जब तक वो है जब तक वो देगा ही और वो किस अनुकूल देगा जिस अनुकूल आपकी वासना है अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारा अंत कभी भी हो सकता है, चाहे हम स्वीकार करें चाहे स्वीकार नहीं करें इस बात की प्रबलतम संभावना होती है कि आज हमारा अंतिम दिन एक धार्मिक व्यक्ति की तरह हम लोगों को इस बात को सोचने समझने में सक्षम भी होना चाहिए और इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए आज का दिन हमारा अंतिम दिन हो सकता या बैठे बैठे अभी कुछ हो जाए और हम सब खत्म हो जाए तो क्या हम मरने के लिए तैयार हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि वह हर दिन को अंतिम दिन समझे हम क्या सोचते हैं मतलब अभी ये सब काम कर लें उसके बाद हम ऐसी वासना पिंडों को शांत कर लेंगे कि तो उसके बाद में हमको अगला जन्म तो पर क्या वो अवसर मिलेगा वो अवसर बहुत कठिनाई से मिलेगा वो अवसर तो आज ही है फिर नहीं है और अगर हम अगर सोच लें कि हां बस इस काम के बाद में हम वासना को शांत कर लेंगे फिर हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी और उसके बाद में हम मात्र भजन आनंदी बन जाएंगे भजन करेंगे इस संसार के दौड़ से अलग हो जाएंगे तो वो काम जिस चीज को हम टारगेट बनाकर रखते हैं कि बस इतना हो जाए तो हमेशा कर लेंगे लेकिन सच मानो कि ये माया का पर्दा इतना खतरनाक है कि वैसा हो भी जाएगा तो उसके बाद एक सौ एक नए काम सामने आ जाएंगे उसके बाद भी हम वो नहीं कर पाएंगे जो सोच लेते ये अंतिम क्षण कब होगा यह हमको पता नहीं और अंतिम क्षण की जो हमारी अधूरी वासनाएं हैं वो हमको अगले जन्म में नया शरीर देने के लिए तत्पर बैठी नहीं इसलिए जब तक हम तुरंत तुरंत अपने इस वासना पिंड को शांत नहीं कर लेते तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता क्योंकि परिधि की दिशा में चलते हुए वासना पिंड कभी शांत हो ही नहीं सकता इसमें हमारा मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस, रसगन ये आठ चीजें हैं जिनसे हमारा सूक्ष्म वासना पिंड बनता है जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिस पिंजरे में हमारी आत्म-चेतना या जीव-चेतना केद है यह शिवचेतना से मिलना चाहती है जैसे कि हर जल का हिस्सा हर बुंद पुनः समुद्र में जाने के लिए तत्पर है उसी तरह यह वासना पिंड से निकल के आत्मा तड़फड़ रही है कि वो वापस शिव में मिल जाए इसलिए अंतिम जो हमने ये पढ़े थे विभूति इस स्पद इसमें स्पष्ट इस निर्देश दिया था कि इन वासना पिंडों में से किसी एक को भी आप ढीला कर दोगे तो आपकी आत्मा को मुक्ति होने का चांस मिल जाएगा जैसे कि आप जेल में बंद हो दस्ताड़ियां लगी एक को भी तोड़ दोगे तो रास्ता मिल जाएगा निकलने का दसों तोड़ना जरूरी नहीं लेकिन एक को भी तोड़ने की हिम्मत होना ताकत होना योग्यता होना तो हम इन वासना पिंडों में अगर किसी पर भी हमारा पूर्ण अधिकार कर लें ऐसे शब्द पर अधिकार कर लें कि शब्द हमको उलझाएंगे नहीं कोई ने गाली दी तो हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा कोई ने तारीफ करी तो हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा किसी ने बुरी सूचना लाके दी तो हमारे हृदय में कभी क्षणभर का मलाल नहीं आएगा या किसी ने तारीफ कर दी तो क्षणभर के लिए भी हमारे हृदय में अहंकार नहीं आएगा तो इस तरह हमने शब्द पर अगर काबू कर लिया तो भी हम अपने वासना पिंड को ढीला कर देंगे अगर मन पर कंट्रोल कर लिया अगर चित्त पर कंट्रोल कर लिया तो भी हम इस वासना पिंड को धीमा कर देंगे जैसे नीचे से दूसरा वाला है यदा त्वेकत्र सौड़स तदा तथ्य लयो दयो नियत छन्न भोक्तृता में तथ अने इनमें से किसी एक पर भी आप अपना नियंत्रण कर लो तो निश्चित रूप से तुम उस भोक्ता की स्थिति तक पहुंच जाओगे और चक्रेश्वर बन जाओगे ना वो केंद्र पर जाने वाला चक्रेश्वर होता है पूरा चक्र का स्वामी केंद्र में हो सकता है परिधि पर नहीं हो सकता जो सेंटर में होगा तो ही प्राइम मिनिस्टर होगा किसी एक बाहर बैठ के किसी स्टेट में बैठ के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता तो उसी तरह वो केंद्र में आएगा तभी चक्रेश्वर बनेगा तो और केंद्र में जो आता है वही चक्रेश्वर बन जाता तो ये परमार्थ को कैसे पाया जाए इस परमार्थ तक कैसे पहुंचा जाए जैसे अभी हमने इस स्पंद शास्त्र में भी पढ़ा कि यह हमारा स्वरूप है ये हमारी सृष्टि का स्वरूप है ये हमारे शिव का स्वरूप है और ये सब स्वरूप एक ही है भिन्न नहीं शिव भी वही है सृष्टि भी वही हम भी वही हैं और ये सब में जो भिन्नता है वो माया के पट्टों की वजह से है जो माया के छोटे छोटे हमारे तो माया के खंड बने हुए जिसकी वजह से हम भिन्नता लिए हुए दिखाई देते हैं अब क्या होता है कि जैसे शिव शक्ति सदा शिव शुद्ध विद्या यहां तक शुद्ध आदुआ यहां तक माया का कोई पता नहीं इसलिए इन पांचों स्तरों के ऊपर जो प्रमाता होता है उसको अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर रहती है कि मैं कौन हूं मैं क्या हूं उसकी उसकी अहंता पूर्ण होती है लेकिन उसके बाद में माया का क्षेत्र आ जाता है जिसको गहन बोलते हैं गहन का मतलब होता है घनघोर जहां पर हमको अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता जहां हम खो जाते हैं जहां हम भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं जहां हम अंधे हो जाते हैं जहां हमारी हम योग्यताएं सीमित हो जाती हैं। और ये सीमितता का जो क्षेत्र है वो माया का क्षेत्र है इसलिए अगला तत्व है माया छठा तत्व और फिर वो माया कैसे काम करती है माया के हाथ में पांच औजार हैं जिनके द्वारा वो आपको बांध देती है कला विद्या राग काल नहीं आती कला से वो आपकी करने की क्षमता सीमित कर देती है विद्या से जानने की क्षमता सीमित कर देती है, राग से वो आपकी तृप्ति को सीमित कर देती तो त्रप्त है, तो शुरू तो तृप्त है क्योंकि उसको मालूम है सब कुछ मैं ही हूं तो उसको क्या चाहिए सिर्फ चाहिए उसको जिसके पास कोई चीज की कमी हो अगर आपके पास रुपया कम है तो रुपया चाहिए पत्नी नहीं हो तो स्त्री चाहिए मकान नहीं हो तो मकान चाहिए कार नहीं हो तो कार चाहिए पर जब आपका सब कुछ है तो भी संसार के तो किसी चीज से कोई मन भरता नहीं लेकिन शिव को तो कोई चीज नहीं चाहिए क्योंकि वो आपका काम है पूर्ण तृप्त है क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं तो उसको चाहेगा जब कोई दूसरा होगा जब तो कोई चीज चाहिए कि जब दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या चाहिएगा इसलिए राग ने उसको तृप्ति को सीमित कर दिया काल ने उसको एक विशिष्ट काल में बांध दिया तुमको तो उसके पहले काल नहीं था क्या सत्य है कि नहीं था क्योंकि जब सृष्टि बनी तभी वो केंद्र से बाहर आया केंद्र से बाहर आएगा तभी स्पेस बनेगा आप जीरो डायमेंशन में कोई स्पेस नहीं होता केंद्र में बिंदु होता है बिंदु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती और जब तक नहीं होती तब तक अंतरिक्ष नहीं है उसमें केंद्र में कोई अंतरिक्ष नहीं है और जब तक अंतरिक्ष नहीं है जब तक समय की कोई अवधारणा संभव नहीं है क्योंकि टाइम स्पेस एक सिक्के के दो पहलू हैं एक के बिगर दूसरा रह ही नहीं सकता अंतरिक्ष के बिगर समय नहीं रह सकता और समय के बिगड़ अंतरिक्ष नहीं रह सकता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है इसलिए वो अकाल उसको काल का गुलाम बनाया अंतरिक्ष ने और अंतरिक्ष बना उस सृष्टि के बनने के कारण सृष्टि का जैसे ही विकास हो अंतरिक्ष बना अंतरिक्ष के साथ काल आ गया और काल के साथ वो काल का गुलाम हो गया क्योंकि अब वो एक ही दिशा में चल सकता है भविष्य की दिशा में चल सकता है वो भूतकाल में जा नहीं सकता उसके उसके लिए एक टाइमलाइन बन गई जिसमें वो एक ही दिशा में चल सकता है, और नियति में उसका जो एक पिंड बना शरीर का इस पिंड में वो कैद हो गया अब वो इस कैद के बाहर भी निकल पा रहा है ये शरीर जो है ये स्थूल पूर्वाष्टक जो छूट जाता है लेकिन सूक्ष्म पूर्वाष्टक उसको नहीं छोड़ता जब तक जब तक कि उसको आत्मबोध नहीं हो जाता सिर्फलाइजेशन नहीं हो जाता जब तक कि वो केंद्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये सूक्ष्म वासना पींड उसको नहीं छोड़ता तो अब हम परमार्थ सार के संक्षेप को पढ़ना शुरू करते परमार्थ सार का मतलब तो हमको समझ में आई गया अभी तक इस स्ट्रक्चर बढ़ा हम आप यह जानना चाहते हैं कि इस परमार्थ सार में किस विधि हम अपना कल्याण करें और किस विधि हम उस केंद्र तक जाएं ताकि ये जीवन में ऐसा ना हो जो सबसे बढ़िया बात है कि ऐसा ना हो कि यह अवसर व्यर्थ चल रहे अवसर मिला है हम सबको कि हम अपना कल्याण कर लें अपने वास्ता पिंडों को शिथिल कर लें ताकि उसमें से कहीं ना कहीं उस पंजर में से ऐसा रस्ता मिल जाए मरने के पहले कि हम हमारी आत्मा बाहर निकल गए उसको बोलते जीवन मुक्त हो जाना जीता जी वो मुक्त हो जाता है जिसके वासना पिंड शांत हो जाता है जो जिसमें आप वासना पिंड में इतनी क्षमता नहीं है कि तुमको उठा के दूसरे शेर में डाल लो किसी भी ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो हमारे किसी भी आ, पुराने ग्रंथ को ले लो किसी भी शास्त्र को ले लो किसी भी आ, हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं उनको ले लो तो उसमें एक चीज होती है जो हमारे ऋषि कहते थे कि हर ग्रंथ में होना चाहिए हर ग्रंथ में कोई भी हो अनुबंध चतुष्ट बोलते हैं हर ग्रंथ के पहले जितने ऋषि लोग थे एक अनुबंध चतुष्ट लिखते थे उस अनुबंध चतुष्ट में क्या होता था कि पहली बात तो ये लिखते थे कि इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है जैसे एक सिनेमा होता है मतलब ओनली फॉर एडल्ट्स कि ये सिनेमा खाली 18 साल से ऊपर वाले देख सकें ये बच्चों की फिल्म है ये बच्चे इसके अधिकारी देखने के तो सबसे पहले वो बताते कि अनुमंध चतुष्ट में एक तो अधिकारी निरूपण कि भाई कौन है जो इसको पढ़ने का अधिकारी दूसरा कि किस विषय पर है यह किताब इस किताब का विषय क्या है क्या होता था कि जब भी कोई ग्रंथ को खोले तो उसको पहले पेज पे दिखाई दे जाए कि मैं पढ़ सकता हूं कि नहीं इसका विषय क्या है मेरा रुचिकर है कि नहीं, नहीं तो जबरदस्ती पहले पेज में वापस बंद कर दूं मैं जबरदस्ती और मंगजमारी करूं कि क्या है क्या नहीं तो मेरे को अगर मेरे रुचि का विषय है तो आगे बढ़ूंगा मैं तो उसमें सबसे पहले अधिकारी निरूपण दूसरा उसका विषय तीसरा उसका संबंध है किस संबंध में है यह उस विषय को किससे जोड़ रहा है वो आध्यात्म से जोड़ रहा है वेद से जोड़ रहा है या सांसारिक योग्यताओं से जोड़ रहा है या सांसारिक उपलब्धियों से जोड़ रहा है किस चीज से जोड़ रहा है वो कि क्या मिलेगा उससे और प्रयोजन मैं क्यों लिख रहा हूं वो क्यों उसको लिखने का मेरा क्या प्रयोजन है ये चार चीजें उसमें जरूरी होती क्योंकि अब चब कहते हो कि भैया तुम तो तो मैं, मैं बोलूंगा कि चलो मैं गीता पढ़्टिप लगता तो प्रयोजन भाई तो गीता पे तो एक सौ एक टिप्पणियां मिल रही हैं तो तुम क्यों लिख रहे हो तुम्हारा तुमने तुम्हारे में क्या खास बात है तुम वो प्रयोजन संक्षेप में लिखो उसको चार लाइन में कि ये क्या प्रयोजन है जिसके कारण आप ये किताब लिखने के लिए प्रस्तुत हुए या उद्दत हुए या आप कहते हो कि भैया नहीं, नहीं ये हिंदी भाषा में ये किताबें उपलब्ध नहीं थी तो मैं लिखना चाहता हूँ या इसके अंदर शिवशास्त्र का मैं आपका दर्शन हो रहा है मेरे को आप लोगों ने किसी ने भी और किताबों में मेरे को दर्शन नहीं हुआ था तो मैं आपको शिवशास्त्र की दृष्टि से ये शास्त्र समझा रहा हूँ तो इस तरह उसका प्रयोजन तो इसको बोलते हैं अनुबंध चातुष्ट तो यहां पर भी एक अनुबंध चातुष्ट के बारे में अभी आएगा वो तीसरे श्लोक में आता है जिसमें यह बताया जाता है कि ये अनुबंध चतुष्ट क्या है और मतलब ये जो परमार्थ सा शार्ध है ये किनके लिए है किस विषय में है किस संबंध में है और ये क्यों लिखा गया अपना आप सबसे सब पहले इसका प्रथम जो सूत्र है अभी जैसा आपने देखा होगा कि जब अपन ने स्पंद कार्य भी पढ़ी तो प्रथम सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बहुत महत्वपूर्ण जब हम ईशावासी उपनिषद पढ़ते हैं तो उसका भी प्रथम सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट जब हमने शिव सूत्र पढ़ा उसका भी प्रथम सूत्र सबसे इंपॉर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब वो बोलता है कि ईशावास्यम सर्वम यत् जगत तेम जगत तेन त्यकतेन बुंजथा माँ ग्रधक अस्त ये हमारा ईशावासी उपनिषद जैसा उपनिषद जो है कहते हैं एक है लेकिन मोटे तौर पे 11 मुख्य उपनिषद हैं। उन 11 में भी सबसे पहला ईसावासी उपनिषद और उसमें सबसे पहली लाइन ईसावास से मिदम सर्वक ये सब कुछ जो कुछ ईश्वर दिखाई दे रहा है यद किन से जगत है जगत, जगत जगत से परे जो कुछ भी तुम देख रहे हो जिसको तुम नहीं भी देख सकते हो जो तुम्हारी कल्पना में है या कल्पना से भी बाहर है वो सब कुछ क्या है ईश्वर है तेन त्यागते हैं उसको भोगो लेकिन त्यागपूर्वक समझ लो कि इसके जो वास्तविक स्वरूप है उसमें मत खो जाना जिस स्वरूप में तुमको दिखाई दे रहा है उसमें मत खो जाना जैसे एक मिठाई मिठाई के रूप में दिखाई दे रही है लेकिन मिठाई में मत खो जाना ये सचमुच शिव है या ब्रह्म है तो उसके वास्तविक स्वरूप को देखते हुए है, उसको भोगो मिठाई खाना पाप नहीं है जरूर खाओ भोजन करना पाप नहीं है शिवशास्त्र कहता है कुछ पाप नहीं है लेकिन आपकी दृष्टि में पाप आपकी दृष्टि अगर शिव दृष्टि है समस्त जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है शिव स्वरूपता से जब दिखाई देने लगता है तो उसको त्याग पूर्वक भोगो अरे भोगो तो सही सब कुछ लेकिन भोगते भोगते यह होश रहे यह अवेयरनेस बनी रहे कि ये जो कुछ है वो स्वरूप नष्ट होने वाला है और इसका मूल स्वरूप शिव जैसे अगर आप एक अंगूठी पहनो तो समझ में आ जाना चाहिए कि अंगूठी में सोना ही खड़ा है बाकी चीजें तो इसका अंगूठी का रूप नश में ही खत्म हो जाऊंगा या अंगूठी कल जाके कोई गला देगा और उसके कुछ और गहने बना देगा इसलिए इसमें अंगूठी का जो अंगूठी बना है वो तो कुछ झूठी बात है उसमें कोई वास्तविक सत्यता नहीं सोना सत्यता है जो गलने के बाद में इसका दूसरा रूप ले सकता है इस तरह जब हमारे इस बात की कॉन्सेप्ट रहे तो हम कहते उसको तो तो त्यागपूर्वक भोगो महाग्रदस्वित धनम अपनी राह केंद्र की जो हम कहते हैं ना सीधे सीधे लाइन चलो दाएं बाएं मत देखो मां ग्रद कस धन कहने में बहुत ज्यादा महत्व है इस बात का कि और किसी के धन पर आपकी निगाह करी आपने कि संसार की दौड़ में शामिल हुए उसके पास ये है मेरे पास नहीं है उसके पास ये है जो मेरे पास था हो गया अब मैं फिर से लेके आऊंगा इस तरह इंसान संसार की दौड़ में फिर शामिल हो जाता है तो मां ग्रद का मतलब होता मत मत कर ऐसा रोक लगा रहे हैं मत करो ऐसा हाँ, ग्रदय का मतलब होता है निगाह डालना दूसरे के धन पर कसर स्वित धन किसी और के धन पर निगाह डालना का काम मत करो क्योंकि तुम जब भी ऐसा करोगे तुम तरत तुरंत माया के चक्कर में पड़ जाओगे जैसे ही तुमने किसी और के धन पर निगाह करा कि इसके पास इतना धन है इसके पास इतनी जमीन है इसके पास इतनी दौलत है जैसे ही तुम्हारी निगाह उस पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से उस संसार की दौड़ में शामिल हो जाओगे वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे को तुम्हारी किस्मत से तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे प्रारब्ध से जो मिला है उसको मत भोगो उसको भोगने के लिए कोई मनाई नहीं है लेकिन त्यागपूर्वकों को कितना इंपॉर्टेंट है पहला ही सूत्र कि ईसा वास्तव इधम सर्वम यत किंच जगत जगतो जगत वो तेन त्यक्तें गुंज था महागृदक किसी और के धन पर निगाह मत करो ऐसे ही जैसे कि शिव सूत्र का पहला सूत्र था चैतन्य महात्मा जो बता परम सत्य चेतना है खोजते चले जाओ किसी भी चीज का पत्थर हो चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो चाहे इंसान हो चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो सबकी अंतिम सत्य जब खोजते चले जाओगे तो वो चेतना है और चेतना क्या है एनर्जी मां शक्ति तो शक्ति ही अंतिम सत्य है उसी तरह चेतने में आत्मा जब समझ में आता समझ में आ, आ जाता है कि सब कुछ ये जो कुछ दिखाई दे रहा है चेतना है ईसावास में एकदम समय समझ में आ जाता कि सब कुछ उस दो लाइन के अंदर सबको समझा दिया पूरा धर्म समझा दिया कि क्या करो क्या मत करो तो सब कुछ क्या है ईश्वर है ऐसे ही हमने उसमें पढ़ा था इस पद कार्यक्रम का में भी पहला सूत्र यह सुन्मेश निमाशाब्य हम कि जिसकी आँख और जिसकी आंखें खोलने और बंद करने से जगत प्रलय देव आंख खोली प्रलय हो जाता है आंख बंद करी फिर जगत का उद्भव हो जाता है यह सुन्मेश निमाशाभ्य हम जगत प्रलयो तम शक्ति चक्र विभु प्रभु शंकरम उस शक्ति चक्र के स्वामी यानी उसी सृष्टि के केंद्र को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि मुझे वहां की यात्रा करना है ताकि मैं के रस्ते में लालचू में बघटक नहीं जाऊं इधर उधर इसलिए मेरे सीधा अपना टारगेट मैंने दिमाग में क्लियर कर लिया अब ऐसा था ऐसा ही इतना ही सुंदर इतना ही महत्वपूर्ण इसका भी पहला सूत्र इस पहले सूत्र को हम समझ लें आज थोड़ा सा संक्षेप में कि परम परस्थम गहनाद अनादिम परम प्रस्थम गहनाद एकम विशिष्टम बहुधा गुहा सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तमेव शंभुम शरण प्रपद्ये अब हमारे सभी यानी जितने हमारे हिंदू ऋषियों के शास्त्र हैं उनमें पहला सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण और गहन होता है बहुत गहरे महत्व वाला होता है और आप इस बात तो आश्चर्य करोगे कि हमने स्पन्न कार्य का अभी जो पढ़ी ना तो क्षेमराज जी ने उस पर एक टीका लिखी थी उसका नाम था स्पंद संदोह एक किताब ही मोटी और आपको मालूम है उसमें सिर्फ पहले सूत्र पूरी किताब स्पंद संदोह मात्र एक ही सूत्र पर पूरी लिखी गई किताब उसने बाकी के सूत्रों को कुछ नहीं लिया होगा, बाकी के इक्यावन सूत्र छोड़ दे, मात्र पहले सूत्र पर उन्होंने स्पंद संदोह नामांकन ऐसे ही यह भी बड़ा सुंदर है परम परस्थम जो परम का मतलब है जो पूर्ण है ध्यान देना और इसकी तुलना कभी कभी उससे भी करना एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वेर अकाल मूर्ति जो हमने अभी गुरु नानक जी का वो पढ़ा था जपुजी साहब का जो पहला कई बार अपन यहां पर उसका रेफरेंस दे चुके हैं तो उसकी तुलना इससे करना वो भी वही प्रज्ञा थी जो इसमें है परम परस्थम परम का मतलब होता है जो पूर्ण है जो अपने आप में पूर्ण है उसी केंद्र की बात कर रहे हैं बाकी हम जीव की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं, तो कोई पूर्ण नहीं सब कुछ और चाहिए और चाहिए भाई चलता रहता है काम है ना लेकिन जो अपने आप में पूर्ण है जो अपने आप पूर्ण है कहने का मतलब यह है शिव परस्थम गहनाद अनादिम अब यहां गहनाद का मतलब होता है माया जो गहन के रूप में कही जाती है, जो इतनी गहन है कि जिसका जिसमें से बाहर निकलना कठिन है हम अंधेरे को भी गहन बोलते हैं कि गहन अंधकार और यह माया भी गहन अंधकार से इसकी तुलना की जाती है, कि परम परस्थम परम है ना वो जो पूर्ण है वो परस्थम है माया से परे स्थित है माया के द्वारा पूर्णतः तो आच्छादित है माया उसने खुद बनाई है खुद अपनी इच्छा से उसके अंदर घुसा है लेकिन फिर भी उससे परे स्थित है जैसे अभी अपनी बात हुई थी जल भिन्न भिन्न जलाशयों में रखा हुआ जल अपनी अपनी भिन्न भिन्न भिन योग्यता लिए हुए हम कहेंगे कि इसके इसके जल के अंदर तो पार्टिकल बहुत है इसमें कैल्शियम बहुत है ये तो बहुत बदबूदार है ये गंदा है ये त्याज्य है तरह तरह के जल है लेकिन उसमें जो जल है सचमुच में वो जल तो शुद्ध है उसमें अशुद्धियां हैं लेकिन जल उनसे अचूता है ये बात हमको थोड़ा सा चिंतन करने से समझ में आ जाएगी उसमें जल तो शुद्ध है जल को क्या बिगड़ेगा जल जब वापस अलग होगा पूर्ण शुद्ध स्वरूप में वापस आएगा वो जो नाली में से निकलने में जल से भी जो भाप निकले उससे भी ओस की बूंद बन जाती है ओस की बूंद में आप ढूंढो अशुद्धता कहीं दिखाई देगी आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे और वही वो उसकी बूंद जब तुलसी जी में हुआ था हम उनको कृष्ण जी के चेहरे चरण में लाकर रख देंगे वो जल तो सदा अपने आप में शुद्ध है जल में अपने अशुद्धता नहीं ऐसे ही शिव जो है आप माया के क्षेत्र में अपने आप को उसने स्वरूप विकसित कर लिया पूरे ब्रह्मांड के रूप में विकसित कर लिया माया के गहने वो खुद उतर गया और उसके बावजूद परस्थम उन सबसे परे स्थित है उसके अंदर वो अछूता है परम परस्थम गहनाद अनादिम वो अनादि है अनादि क्यों है क्योंकि समय की अवधारणा उसी ने शुरू करी समय उसी ने शुरू करा है अगर वो समय शुरू नहीं करता हम कहे कि इसके पहले क्या था उसके पहले क्या था उसके पहले क्या था तो हम वहीं पहुंचेंगे केंद्र में जैसे परिधि से पूछे और और क्या था और क्या था और कहां, और कहां से निकले और कहां से निकले और कहां से निकले अपने जड़ ढूंढोगे तो उसी केंद्र में पहुंच जाओ क्योंकि हर किरण उसी केंद्र से निकल रही है चाहे आप भी एक किरण हो मैं भी एक किरण हूं और ये दीवाल भी एक किरण है और ये चटाई भी एक किरण है तो सब कुछ जो कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है एक एक पत्ती एक एक पेड़ की एक करन, एक कर्ण एक अणु एक एक परमाणु वो सब कुछ क्या है भिन्न भिन्न किरणें हैं जो उस केंद्र से निकल रही है की कोई संख्या हो सकती क्या असंख्या और क्या उनमें उस संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता निश्चित बढ़ाया जा सकता घटाया नहीं जा सकता घटाया बढ़ाया सब जा सकता है क्यों आप कभी कभी लोगों के तर्क तर्कते हैं कि भैया पहले इतने लोग थे हिंदुस्तान में 33 करोड़ थे और अब एक, एक करोड़ एक अरब 33 करोड़ है तो ये एक अरब लोग नए कहां से नई आत्माएं कहां से पैदा हो गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है आप एक मटके में से पच्चीस गिलास भर सकते हो और सैकड़ों सीरीज में भर सकते हो क्योंकि चेतना की किरणें कितनी भी हो सकती है एक केंद्र से निकलने वाली किरणें कितनी भी हो उसमें और एक किरण जोड़ी जा सकती है तो ये सारी किरणें अनादि शब्द के समझने के लिए मजा रहे हैं कि जब हम उसको केंद्र की तरफ ले जाएं कि हम ये किरण कहां से आ रही कहां से आ रही कहां से आ रही तो हम वही उसी केंद्र पर पूछ जाए किसी भी किरण को पकड़ ले ढूंढेगी कहां से आ रही कहां से कहां से आ रही तो वही केंद्र पर जाएंगे हम किसी भी किरण को पकड़ लें फिर वही बात याद आ है चैतन्य महात्मा कि हर किसी का सत्य वही केंद्र है और किसी के भी सत्य को ढूंढने और उसकी जड़ को खोजने जाएंगे तो हमको वही केंद्र मिल जाएगा तो यहां पर भी वो बोलता है कि अनादिम तो परम परस्थम गहनाद अनादिम वो माया को रचकर माया से परे स्थित अपने आप में पूर्ण है और वही अनादि है जिससे पहले कुछ भी नहीं था जिसने अपने आप को इस सृष्टि के रूप में ढाला एकम विशिष्टम वो एक और विशिष्ट है एक ओंकार सतनाम एक है वो एक से अधिक अब वो विशिष्ट है क्यों कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है अद्वितीय है इसलिए इसको हम काश्मीर शिव दर्शन में इसका नाम रखा है अनुत्तर तत्व अनुत्तर तत्व है इसका कोई उत्तर नहीं है हम कहते हैं नहले पे दहला क्यों नेहले का उत्तर दहला है उससे बड़ा उसका बाप बैठा हुआ है है ना कोई नेहला हो तो अपने आप को कितना भी बड़ा समझे उसके ऊपर देहला बैठा अब वो नेहले की कीमत हो गई कम उसका बाप उसके माथे पर आगे बैठ गया, है ना अब हल्की फुल्की भाषा में बात कर रहा हूं मैं लेकिन बात समझने के लिए जरूरी है लेकिन वो अनुत्तर है क्योंकि उसका कोई उत्तर नहीं इसलिए उसका नाम है अनुत्तर तत्व वही है यहां एकम विशिष्टम जो एक है और विशिष्ट है दो हो ही नहीं सकते क्योंकि विशिष्ट दो हो ही नहीं सकते कि फिर वो एक दूसरे के जवाब हो जाएंगे या तो या एक दूसरे के पूरा हो जाएंगे या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे लेकिन उन प्रतिस्पर्धा में अगर कोई जीतेगा तो फिर वो एक ही रहेगा ना तो अंतिम रूप से तो एक ही बचेगा आप कितनी भी किरणें निकल जाए किरणों की संख्या करोड़ों अरबों हो सकती है खरबों हो सकती है या अनगिनत हो सकती है लेकिन उसका केंद्र जो निकलने का उद्गम स्थान तो एक ही तो एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु एक ही है लेकिन भिन्न भिन्न गुफाओं में वो घुसा हुआ है एक गुफा आप भी हो एक गुफा आप भी हो एक गुफा में भी हो एक गुफा यह भी है अब उसको गुफा बोल दो किरण कहां घुसती है गुफा में घुसती है भिन्न भिन्न आश्रमों में जाके घुस जाती है आसमान से आने वाली किरण कोई आश्रम में घुस जाएगी कोई गुमटी में घुस जाएगी कोई कुटिया में घुस जाएगी कोई नर्मदा जी में घुस जाएगी तो ये भिन्न भिन्न गुफाओं में घुसती हैं किरणें तो इसी तरह से शिव से निकलने वाली जो किरणें हैं शक्ति के किरणें हैं वो भिन्न भिन्न भिन गुफाओं में घुस जाती हैं और उन गुफाओं का नाम हो जाता है एक गुफा आश्रम बन गई तो एक गुफा फलाना आदमी बन गया एक गुफा कुत्ता बन गई तो इस तरह भिन्न भिन्न गुफाओं में या कोटरों में घुस जाती है वो किरणें और वो चूंकि किरणें घुसी हैं काई की चेतना की इसलिए वो चेतन हो जाता चेतन चेत जाता है वो चैतन्य हो जाता है वो और उसका अस्तित्व तो आ जाता हम है हम कहते हैं ये तो नहीं चेतनी चेती है कैसे नहीं चेतनी होती तो इसका अस्तित्व कहां से आता है ये दीवाल भी तो चेती हुई है इसका अस्तित्व तो है इस दरी का दरी का भी अस्तित्व तो है वर्राए हमको दिखाई कैसे देती हम इसको छू कैसे सकते इसको अनुभव कैसे करते हम इसको दरी कैसे बोलते इसको हम बोलते हैं दरी इसको महसूस करते हैं इसके गुण गाते हैं लाल रंग की है मोटी है इत्ते बा इत्य की है तो ये सब कुछ कैसा है इसका एक अपना गुण धर्म है और यह गुणधर्म कहां से आए उसी शिव से आए उसी केंद्र से आए इसलिए उसके अस्तित्व तो को अस्तित्व तो जिसने दिया वो शिव है वो केंद्र है जिससे इसको अस्तित्व तो मिला इसलिए भिन्न भिन्न गुफाओं में घुसा है लेकिन वो एक और विशिष्ट है क्योंकि वो सब में घुसने के बावजूद उससे परे स्थित है इसको जितने बार समझेंगे उतने बार इसके नए अर्थ समझ में आएंगे इतना सुंदर है इस कार्य कि परम परस्थम गहना अनादिम एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु एक विशिष्ट है और भिन्न भिन्न गुफाओं में घुसा हुआ है है ना अब हमको भिन्नता दिखाई देगी ये तो फलाने गुफा है तो फलाने गुफा है फुलानी गुफा है, लेकिन उसके बावजूद हमें कहेंगे इस कमरे का अंतरिक्ष इस कमरे का उजाला लेकिन हम कहें कुछ भी वो उजाला तो उसी सुरक्षा है इस कमरे का उजाला हो चाहे उस कमरे का उजाला तो एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम अब इससे उल्टी बात करो कि सबका आधार स्थान आलय का मतलब होता है घर सर्वालयम सबका आधार अगर वही की वही बात कि हम सबका आधार ढूंढ रहे हैं, है ना? जो आप हो आप कहां से जुड़े? आप अस्तित्व तो में आ तो गए लेकिन आपका अस्तित्व तो शुरू कहां से हुआ आपका आधार कहां है आपका आधार उसी केंद्र पर जाकर टिक जाएगा क्योंकि आप अन्यथा निराधार हो जाओगे आपका अस्तित्व हो जाएगा आपका कस्त हो गई नहीं किसी भी चीज का अगर अस्तित्व है तो वो आप उसको ट्रेस करते चले जाओ तो उसे केंद्र पर पहुंच जाओगे वही उसका आधार है तो सर्वालयम सबका आधार सर्वचराचरस्थम जो चर है और जो आचर है जो जड़ है जो चेतन है सबका आधार चाहे एक पत्थर का आधार का चाहे एक इंसान का आधार का चाहे कुत्ते का आधार का यार कुछ भिन्नता के नाम लेना संभव ही नहीं है है ना उनमें से हम किसी के भी आधार की बात करें तो वो आधार वही है जो एक और विशिष्ट है उसी के कारण हमारा अस्तित्व है हमारा अस्तित्व उससे अलग होके है ही नहीं है ना चाहे किसी भी चीज की बात करें चाहे दरी की चाहे दीवार की चाहे इंसान की चाहे हमारे मन की चाहे भावना की चाहे विचारों की चाहे कल्पनाओं की अकल्पनीय वस्तुओं की बात करें तो भी उन सब का आधार वही एक और वही विशिष्ट है जो दो नहीं है एक ही दो हो ही नहीं सकते केंद्र चक्र का एक ही हो सकता है किरण कितनी भी हो सकती है उसमें से निकलने वाली चक्र का केंद्र तो एक ही हो सकता है तो एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम व शंभुम शरणम प्रपद्ये अभी इस लाइन को समझ लो त्वामे व शंभु शरणम प्रपत इसके बाद अपनी आज की अब ये ध्यान से समझना कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि सब कुछ एक है फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते तुम्हारी शरण में आ रहा हूं यहां पर तो विरोधाभास लगता है हमको कि भैया मैं तुम्हारी शरण में आऊं कैसे तुम भी वही हो जो मैं हूं तुम शिव हो तो क्या होगा हो मैं भी तो शिव हूं तो फिर मैं तुम्हारी शरण में भेद की दृष्टि का मारा हूं मेरी आंखों के आगे माया की पट्टी है मैं तुम्हें समाविष्ट होना चाहता हूं मेरे शिव में समाविष्ट होने की भावना है जिस भावना से इस शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उद्यत हूं इसलिए मैं तेरी शरण में यहां पर बोलने का मतलब है मेरे समाविष्ट होने की भावना है हम जो शीर्ष लोग यहां बैठे हैं हमारी सबकी भावना है कि हम समस्त किरणों को अपने में समेट लें। इन समस्त किरणों को वापस केंद्र में तो समेट लें। हम यहां इतने बैठे हैं हम भिन्न भिन्न गुहाएं हैं भिन्न भिन्न किरणें हैं जो अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम सबको तो अपने में समेट ले उस केंद्र में ले ले यह हमारा भाव है इसलिए हमको द्वेत को तब तक स्वीकारते हैं जब तक कि हमारे आंखों की पट्टी नहीं खुल जाती इसलिए मजबूरन हमको इस भाषा का उपयोग करना पड़ता है अन्यथा पत्ती खुल जाए अद्वैत दिख जाए बोध हो जाए तो उसके बाद में हम इसको पढ़ने के अधिकारी नहीं है जरूरत ही क्या तुमको पढ़ने की अरे हम तो तुमको परमार्थ का रास्ता दिखा रहे हैं तुम परमार्थ मिल चुका है तो फिर रास्ता बताने की क्या जरूरत है हम तुमको बताएं कि चलो मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना और कैसे पढ़ाई करना तुमको मैं तो पहले ही डॉक्टर हूं तो फिर तुमको क्या जरूरत तुम्हारी जरूरत ही नहीं भैया तुम्हारे लिए है ही नहीं तुमको कोई अधिकारी नहीं डॉक्टर बोले मैं पीएम टी तुम्हारा क्यों देगा भाई तो पहले तो डॉक्टर है तो पीएमटी दे क्या करेगा है ना तो इसी तरह ये सिर्फ उसके लिए अधिकार है जिसकी पट्टी हमें नहीं खुली इसलिए आज प्रणाम करने का अधिकार भी उसके पास है जिस दिन उसकी पट्टी खुल जाएगी उसको प्रणाम करने का अधिकार खत्म हो जाएगा खुशी है उसको प्रणाम करने की जरूरत क्या है हम शास्त्रों की बात जानते हैं लेकिन जब तक हमारी पट्टी नहीं खुली तब तक हमारी भावना की हम इन किरणों को उसमें अपने आप में समेट ले तोमे व शंभूम मतलब तुम अपने आप में शंभु शरण प्रपत्ति मुझे अपने आप में मिला लो ये मेरी आपसे प्रार्थना है तो इस तरह पहले हमने उधर भी प्रार्थना करी थी कि शंभु को प्रणाम किया था और बोला था कि हम तेरे रहा आना चाहते हैं और इस का समझने की शुरुआत करी थी इसी परमार्थ सार को जब हम समझने की शुरुआत करते हैं तो हम कहते परम परस्थम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु सर्वालयम सर्व चराचरस्थम तो शरणम प्रपत्ति यह आज हमारा आज का पहला सूत्र का इंट्रोडक्शन पहली कार्य का हुआ और इसके बाद में हम अब इसी को अब आगे बढ़ाते हुए अपना इस स्पंद शास्त्र पढ़ते चले चले जाएंगे परमार्था स्पर्धा परमार्थास्त्र